जय जय हरि बुलौंडावन बिहारी लाल की जय श्री राधा गिरीन्द्र बिहारी देवजू की जय श्री चैतन्य चरतामृत ग्रंथ की जय श्री नय गौर हरिमो श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद श्री राहा हरि गोविंद जय जय राम हरि गोविंद जय जय गोपाल जय जय जय राभा रमण हरि गो जय जय लाल की जय ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तम ओम जय त्रिपराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनोंभ्यास यस्सी कमलगल् वाग्म <स्थार्था> ममतम जगत जगत्ती सर्ग विसर्ग आदि नव लक्षण विश्वसर्ग विसर्गा नवलक्षण लक्षकृष्णाक्षम जगधामम नमा हृदय से प्रेरणया प्रवर्तोम तो रूपोपि तस् हरे पदकमल वंदे श्री वंदेह श्रीगुरोपकमल श्रीगुर वैष्णवा सहितं। श्री साग्रजातम् सहगण रूप साग्र जा सह गण रघुनाथांतम तम सजीव साइतम सवभूत पर्जन सहित श्रीकृष्ण चैतन्यं श्रीराधापादा सह गण ली विशाखाता आजानलमितुजौ कनकावदाक्ष विश्वभरौ युगधर्म बंदी वंदे जगत्कुण कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मेक्लेशनाशा गोविंदय नमो नम नारायण नमस्कृत नरम चुनौन देवी सरस्वती व्या लत जयं वीरें वाचाकुभ्य कृपा सिंधुभ्य पत्ता पावनेभ्यो वैश्वेभ्यो नमो नम हे श्री सनातन प्रभो करुणाबुराशे हेप दुर्ग जन दयावलोक हे भट्टुग्म सुमते रघुनाथ दास श्रीजीवे मंद की बुलंद श्री चैतन्य चाहताम श्री महाप्रभु चैतन्य देव श्री सनातन गोस्वामी जी को साधन भक्ति साधन भक्ति ही परिपाक को प्राप्त होकर के भाव भक्ति बनी और उस भाव भक्ति के विभिन्न लक्षणों का निरूपण कराए अब प्रेम लक्षण भक्ति के लक्षणों का निरूपण किया जाता है हरि महाप्रभु कृपाल साधक अवस्था तक प्रेम तक की साधक देह में सहने की इस शरीर में सामर्थ्य है उसके आगे जो विभिन्न दशाएं हैं उनको सहन कर सकने की सामर्थ्य इस पांच भौतिक शरीर में नहीं होती है उसके लिए चिन्मय शरीर श्री प्रिया जी जब प्रदान करेंगी युगमय प्रदान करेंगे तब पार्श्व देह में ये वस्तुएं आगे प्राप्त होंगी वही कह रहे हैं कि प्रेम क्रमे बाघे हॉय स्ने प्रणय राग अनुराग भाव महाभाव भाव और प्रेम क्रमशः बढ़ने पर स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव और महाभाव इन सात और अवस्थाओं को प्राप्त करता है जैसे बीज इक्षु रस गुण तवे खंड शाह शर्कर आशा मिश्री शुद्ध मिश्री आ जैसे सबसे पहले बीज बुआ बीज बोया गया फिर तो बीजी क्या है बोलेराती रति जो हो गया वो हो गया बीज स्थाई भाव फिर उस बीज से जो ईख पैदा हुई वो ईख क्या हो गया प्रेम ईख प्रे में से गन्ने का रस निकाला गया वो रसी क्या हो गया वो रसी हो गया स्नेह फिर उस रस को ही पका करके गुड़ बनाया गया गुड़ क्या हो गया मांग फिर गुड़ जो है उनको ही गला करके उसकी खां बनाई गई देशी खाण वही हो गया प्रणय खां जो है उससे ही बुरा बनाया गया बुरा जो है वो ही शक्कर बनाई गई शक्कर ही राग हो गया उससे ही मिश्री बनाई गई मिश्री ही अनुराग हो गया तो सीतावनी सीता से फिर और शुद्ध मिश्री बनी वही हो गया भाव और उसके बाद में फिर एकदम बढ़िया जो कुंजा की मिश्री है वो बनी वो हो गया महाभाव द्वारा तुम समझ ले। बीज लेने भावभक्ति फिर इक्षु माने प्रेमा भक्ति फिर रस माने स्नेह फिर गुण माने मान फिर खान माने प्रलय खंडसार फिर शर्करा माने राग फिर सीता माने अनुराग फिर मिश्री माने भाव और फिर शुद्ध मिश्री माने महाभाव ये कृप क्रम क्रम करके उत्पन्न हुए यह क्रमे निर्मल क्रमे बाढ़ स्वाह तो बीज से लेकर के और अंत में निर्मल होते हुए जैसे अंत में जो कुंजा की मिश्री है वो और भी ज्यादा स्वादिष्ट हो जाती है और वो अधिक निर्मल होती जाती है उसमें से मैल निकाल दिया जाता है और ज्यादा ज्यादा शुद्ध होकर के उसमें स्वाद भी बढ़ जाता है मैल कम होना और स्वाद बढ़ जाना इसी प्रकार रति प्रेमादि प्रेमादिके तय बाढ़े आस्वाद रति से लेकर के प्रेम तक ये जो स्थिति है ये सात स्थिति और ज्यादा आस्वाद को बढ़ा देने वाली प्रेम के बाद में सात स्थिति और आस्वाद को बढ़ा देती है अधिकार भेद रति पंच प्रकार अब वो जो स्थाई भाव रूपी रति आई है मान जिसमें आनंद था आनंद के साथ साथ उसमें आनंद को अभिव्यक्त करने की संबित शक्ति भी थी। समुद्र रूप में ये आनंद और ज्ञान ये तो था राधा रानी में, और राधा रानी की कृपा से उसका एक छींटा वो श्रीमद गुरुदेव के माध्यम से बीज रूप में हमको नाम भगवान के रूप में हमको प्राप्त हुआ और वो नाम ही हृदय में स्थायी भाव बन करके भाव रूप धारण करके मनोवृत्ति रूप बन करके वह हृदय में विराजमान हुआ अब जो मनोरूप में जो भाव विराजमान हुआ वो ही पांच प्रकार का है शांत दास्य सख्य बासल्य और मधु ये पांच उसके प्रकार है ये पांच स्थायी भाव है और ये स्थायी भाव ही जब अलग अत्यंत आस्वादनी बन जाएंगे तो ये रस कहलाएंगे आस्वादनी बनने का तात्पर्य है कि सामाजिक जब स्व तटस्थ भाव से मुक्त हो जाएगा और किसी भी पात्र के साथ में वो तादात्म्य प्राप्त कर ले जो भी पात्र बोल रहा है उसके साथ में वो तादात्म्य प्राप्त करके विराजमान हो जाएगा राधारानी कृष्ण से कुछ कह रही है तो राधारानी से मिल गए कृष्ण राधारानी से कह रहे हैं तो हम कृष्ण के साथ में मिल गए ललताजी सखी से कह रही हैं तो हम ललता जी के साथ में मिल गए तो जो विवाह सामग्री है उसके साथ में साधारणीकरण करके हम जब विराजमान हो गए और स्वप तटस्थाव ये जो वस्तु है इसका उपयोग मैं अपने लिए करूं मैं भोगता हूं ये भोग्य है ऐसी भावना जहां समाप्त हो जाए उस स्थिति का नाम है आवरण भंगता उस आवरण भंगता को प्राप्त करके ये पांच जो स्थाई भाव है ये रस अवस्था को प्राप्त होती है जब आवरण भंग पूरी तरह से हो जाता है तब विभाव आदि सामग्रियों से मिलकर के ये अत्यंत आस्वनी बन जाती पहले आवरण भंग होगा फिर विभाव आदि सामग्री मिलेंगे उनके साथ में उनसे पोषित होकर के जो स्थाई भाव था वह परम आस्वादनी बन जाएगा ये पांच रस हो जाएंगे ये रसे भक्त सुखी कृष्ण हर बस इस रस से ही एक भक्त परम परम सुखी होता है और कृष्ण हर बस इस रस के कारण ही श्री कृष्ण बशीभूत हो जाते हैं इसे कृष्ण सुखी होता है भक्त सुखी होता है और श्री कृष्ण भक्त की सेवा को देख करके भक्त की इस प्रेम में डूबे हुए को देख करके उसके आनंद को देख करके कृष्ण भी वशीभूत हो जाते हैं कि इसके हृदय में जो भाव है किसी के हृदय में मंजरी भाव है तो मंजरी भाव से आह ये मेरी और प्रिया जी की कैसी सेवा कर है हम दोनों राधा कृष्ण की कितनी सुंदर सेवा करता है अपने आप को मंजिल समझता है ऐसा समझकर कि श्री कृष्ण उस भक्त के बशीभूत हो जाएंगे तो ये रसे भक्त सुखी कृष्ण हर बस इस रसे से श्री भक्त अत्यंत सुखी हो जाता है और कृष्ण उसके बसीभूत हो जाते प्रेम आधिक स्थाई भाव सामग्री मिलने प्रेम इत्यादि मुख्य रस है परंतु उनमें अन्य जो सामग्री मिल जाए तो सामग्री मिलने पर कोई अद्भुत रस की प्राप्ति होती है अब इसको ऐसे समझ लें जैसे मूल चीज है दही रसाला में फजीता में रसाला में दही जो है वो बेस है मुख्य वस्तु है परंतु उसमें आम भी मिला दिया उसमें थोड़ी सी काली मिर्च डाल दी उसमें थोड़ी सी इलायची डाल दी उसमें मिश्री मिला दी तो इन सब चीजों को मिलने पर जैसे एक नया रस आम और दही ये दोनों मिलकर के एक नया रस वो जैसे उत्पन्न करेगा और उसका अलग स्वाद आएगा उसमें मिर्ची का भी स्वाद आ रहा है उसमें इलायची का स्वाद भी आ रहा है उसमें कहीं कपूर का स्वाद भी आ रहा है मिश्री का स्वाद भी आ रहा है तो सब चीज मिलकर के जैसे एक नया ही रस बन जाएगा इसी प्रकार स्थाई इस भाव जो था जैसे कोई किशोरी जी की दास भी हूं मैं ये भाव किसी के हृदय में है अब इन सब चीजों को कृष्ण का दर्शन करके राधा रानी का दर्शन करके सखियों का दर्शन करके श्री वृंदावन की महिमा का दर्शन करके वृंदावन की शोभा का दर्शन करके राधा रानी की चेष्टाओं का दर्शन करके कृष्ण की बेणुवादन रूपी भंगिमा का दर्शन करके और फिर जो चिंता लज्जा उद्वेग निर्वेद हर्ष आदि जो भाव आए वे भाव भी उसमें मिलते जा रहे हैं तो इनको मिलकर के एक नया ही दास्य भाव उत्पन्न हुआ मंजरी के हृदय में जो दास्य भाव है वो एक नई चीजों से मिलकर के एक नया दास्य भाव उसमें उत्पन्न हुआ परम आस्वाद नहीं है उसमें सब चीजों का स्वाद आ रहा है और सब चीजों का स्वाद आने पर भी वो अद्भुत रूप में आनंदित हो रहा आनंद को प्रदान कर रहा है तो प्रेमादिक स्थाई भाव सामग्री मिलने प्रेम आदि जो, तो तो जो है वो दही है परंतु तो उसमें आम भी डाला गया उसमें कुछ अंगूर भी डाल दिए गए किशमिश भी डाल दी गई उसमें मेवा भी डाल दी गई उसमें कहीं सुगंध भी डाल दी गई केशन भी मिला दी गई इन सब का स्वाद जैसे मिलकर के आता है और एक नया स्वाद बन रहा है खट्टा मीठा कसेला सब मिलकर के एक नया स्वाद जैसे बन रहा है ऐसे ही भक्त रस वो परिणाम में प्राप्त होता है भक्त रस स्वरूप पाए परिणाम परम आस्वाधुनिक बनकर के वो स्थाई भाव विराजमान होता है मूल रूप में रहेगा दही ऐसे मूल रूप में जो बासल्य भाव का प्रकर है वो बासल्य को अनुभव करेगा उसके भीतर दासी भी आ जाएगा उसके भीतर सक्ष भी आ जाएगा उसके भीतर समर्पण करने की भावना भी आ जाएगी सब आ रही है परंतु मूल रूप में जो मूल भाव है वो ही रहेगा दासों में दास भाव सखाओ में सखा भाव माता पिता में बात्सल्य भाव और मंजरी गणों में जो दासी भाव श्री मुकुंद की मधुर दासी और श्री प्रिया लाल को मिलाना यह जीवन का लक्ष्य होकर के विराजमान हो जाता। तो इस प्रकार जो स्थायी भाव है जो मूल दही है उसमें विभाव अनुभाव सात्विक भाव व्यवचारी भाव और स्थायी भाव ये पांच चीज एक साथ मिली तो स्थाई भाव के साथ में चार चीज और मिली विभाव विभाव किसको कहते हैं बोले जिसको देख कर के कोई भाव हृदय में उत्पन्न हुआ उसको हम कहेंगे विभाव जैसे श्री ब्रश्हानंद ने राशेश्वरी के हृदय में कृष्ण नाम कृष्ण के रूप का दर्शन करके प्रेम भाव उत्पन्न हुआ तो कृष्ण हो गए विभाव कृष्ण के हृदय में राधानी का दर्शन करके कोई विभाग उत्पन्न हुआ तो राधानी कृष्ण के लिए हो गए विभाव तो विभाव कहते हैं जिसके कारण प्रेम उत्पन्न हो जैसे शेर को देख करके कोई डरा तो शेर हो गया विभाव दूसरा दृष्टांत शेर हो गया विभाव अनुभाव किसको कहते हैं बोले जिसके हृदय में भाव उत्पन्न हुआ उसकी चेष्टा जैसे डरे हुए व्यक्ति का लड़ा जाना उसका गला घिघी बच जाना उसके शरीर में पसीने आ जाना मूर्छित हो जाना कहीं दौड़ न पाना स्थिर हो जाना वहीं मूर्छित हो जाना चक्कर आ जाना ये सब कहलाएंगे अनुभव अनुभव माने आश्रय की चेष्टा इसका नाम है अनुभव जिसके हृदय में प्रेम उत्पन्न हुआ या भाव उत्पन्न हुआ उसकी चेष्टा सात्विक भाव जिनको दिन, कहेंगे बोले जहां अपने द्वारा कोई क्रिया नहीं की जाए अपने आप शरीर की जो रस ग्रंथियां हैं ग्लैंड्स हैं उन ग्लैंड्स में से कोई रस प्रसमित हो और प्रश्रमित होकर के रस बहे और उसके कारण शरीर में कुछ परिवर्तन आ जाए जैसे अश्रु ग्रंथियों से रस बहा और आंखों आंखों से झरझर अश्रु बह रहे जैसे पृष्व ग्रंथी जो ग्लैंड्स से हैं उनसे रस बहा और शरीर उसमें कहीं रोप पसीना बहने लगा परस्परेशन होने लगा इसी प्रकार कहीं कोई ग्रंथियां उनसे रस बहा और उनके कारण शरीर में कप कपी आ गई कि नहीं ग्रंथियों के कारण तो कब कप कपी आ गई तो वह कबकपी कप आ जाना जैसे कोई शरीर में से कहीं कोई ग्रंथी उनमें से श्राव हो रहा है और श्राव होने के कारण अच्छा खासा चेहरा एकदम पीला पड़ जाए चेहरे का पीला पड़ जाना मुख मुख्यता कभी घुमेड़ आ जाना अब कोई घुमेड़ लाई थोरी गई है वो तो अपने आप आ जाएगी कोई आंसू लाई थोड़ी जाती है आंसू तो अपने आप आ जाएंगे तो जहां शांत चित्त के विकार को प्राप्त होने पर जो स्वाभाविक प्रक्रिया अपने आप होती है उस प्रक्रिया का नाम है सात्विक भाव तो विभाव अनुभाव सात्विक भाव विभाव माने जिसको देख करके कोई भाव उत्पन्न हुआ तो वो ऑब्जेक्ट जो है जिसको देख करके भाव उत्पन्न हुआ उसको कहेंगे विभाव अनुभाव किसको कहेंगे बोल जो सब्जेक्ट है मान मैं जिसके हृदय में कोई भाव उत्पन्न हो रहा है उसकी जो चेष्टाएं और उस समय जब वो भग रहा है किसी को पुकार रहा है तो ये चेष्टाएं तो करेगा अपने आप करेगा प्रयास के पूर्वक करेगा तो जो प्रयासपूर्वक की गई चेष्टाएं है, हैं वे कहलाएंगे अनुभाव और सात्विक भाव कहेंगे जो चेष्टाएं प्रयासपूर्वक ने की गई है पंत रिएक्शन में शरीर में अपने आप आ गई हैं जैसे शेर कंप रोमांच मुखविवर्णता कंठावरोध उदूणा जड़ता ये आठ जो भाव हैं वे आठ भाव उसमें अपने आप आए हैं शरीर में से कोई ग्लैंड में से रस बहा है उसके कारण शरीर में ये प्रतिक्रियाएं होती हुई चली जा रही हैं तो उनको कहेंगे सात्विक व्यवचारी भाव किसको कहेंगे कि विशेषण आभिमुखेण चरंती व्यवचारी नाम जो मुक्ष रस को बढ़ाने के लिए सहायक रूप में आते हैं मुक्ष रस को बढ़ाते हैं और मुक्ष रस में ही डूब जाते हैं जैसे समुद्र से ही छोटी छोटी लहरें उत्पन्न हुई और समुद्र में ही वहीं उसी जल में लीन हो गई उसका नाम है व्यभिचारी तो व्यभिचारी का मतलब है विशेषण भाव की अधिकता के कारण आमुख मन मुख्य भाव को बढ़ाते हुए चरंती जो कुछ दूर के लिए उत्पन्न होती हैं फिर शांत हो जाएं जैसे हर्ष जैसे कि शोक जैसे चिंता जैसे निर्वेद जैसे ग्लानी ये जो भाव है ये भाव जैसे लज्जा ये भाव उत्पन्न हुए और कुछ कुछ देर के लिए वो लहर उठी और वहीं समाप्त हो गए ये चार वस्तुएं विभाव अनुभाव संचारी और व्यवचारी ये स्थाई भाव रूपी मूल दही के साथ में मिलकर के ये आम काली मिर्ची मिश्री सुगंध ये सब मिलकर के इलायची सब मिलकर के जैसे एक नया रसाला रस बना रहे हैं इसी प्रकार रस है ये खंड मरीच कर्पूर मिलने जैसे दही खां मिर्ची कपूर इनको मिलने पर रसाला नाम करके रस हो जाता है वो एक अपूर्व आस्वादन देता है सब तरह का आस्वादन देता है अपूर्व आस्वादन देता है इसी प्रकार भक्ति में भी रस अवस्था में भी साधक को अपूर्व आस्वादन की प्राप्ति होती है यहां तक की बात स्पष्ट हुई अब विभाव सामग्री का वर्णन कर रहे हैं विभाव अनुभव शास्त्र को व्यवचार यह चार चीज बताई थी जो स्थाई से मिलती है अब व्यवाह का वर्णन कर रहे हैं विध्य दो प्रकार के हैं आलमन और उद्दीपन आलम्बन व्यवहार का तात्पर्य है जिनका आश्रय लेकर के रस रहे और उद्दीपन का तात्पर्य है जो भाव को कहीं बढ़ाए तो इन फ्लेमिंग उसको कहेंगे उद्दीपन और जो आलंबन माने जो बेस होकर के रहे उसका नाम है आलम्बन तो बेस को तो कहेंगे आलंबन और उद्दीपन कहेंगे जो भाव को कहीं बढ़ाए उसके स्वाद को और अधिक बढ़ाए जैसे अब इसमें जो आलंबन है वो आलंबन के भी दो स्वरूप एक आश्रय एक विषय आलमन भी दो प्रकार का होता है आश्रय और विषय जैसे भाई की का दृष्टान्त दे रहे थे तो शेर हो गया विषय और डरने वाला शिकारी हो गया आश्रय पंथ प्रेम में जहां गड़बड़ है मधुर रति में, में, में, में थोड़ा अंतर है मधुर रति में या रति में इनमें थोड़ा सा अंतर है राग भक्ति में थोड़ा अंतर है यहां कृष्ण के लिए राधिका विषय है और राधिका के लिए कृष्ण विषय तो यहां परस्पर आश्रय विषय होकर के विराजमान होती हैं सखाओं के लिए भी श्री कृष्ण की प्रीति सखा में सखा की प्रीति कृष्ण में तो यहां पर भी परस्पर आश्रय विषय तो प्रेम के विषय में यह है वास्तल्य में मां के प्रति बालक की प्रीति और बालक के प्रति मां की प्रीति परस्पर आश्र विषय हो गए दास में भी श्री नंद भवन के जो चित्रक पत्रक दास हैं, उनकी राजकुमार कृष्ण में और कृष्ण की चित्रक पत्रक अंबा केलांबा प्रवृति जो नंद भवन की धाय है उन धायों में वैसी प्रीति और कह रहे हैं कि मैया मुझे ये देख तो किलांबा जी जो हैं है उन किलांबा जी से भी कृष्ण मांग रहे हैं जी से भी श्री कृष्ण कहीं मांग रहे हैं और उनके पृथ्वी माल मात्रव भाव मात्रव संबोधन श्री कृष्ण में विराजमान है तो प्रेम की स्थिति अलग है परन्तु तो अन्य जो भाव हैं उनमें अलग अलग स्थिति है उनमें सुनिश्चित है श्री जैसे भय इत्यादि में किसी से भय किसी से भय नहीं है तो जिसमें भय उत्पन्न हुआ है उसको हम कहेंगे आश्रय और जिसके कारण भय उत्पन्न हुआ है तो उसको हम कहेंगे विषय तो ये विभाग भी दो प्रकार के एक आलमन आलमन विभाग फिर से दो प्रकार के आश्रय और विषय दूसरे प्रकार का जो व्यवहार है वो है उद्दीपन उद्दीपन भी दो प्रकार का परवेश जो एटमोस्फियर है उसको भी उद्दीपन कहेंगे और आश्रय की चेष्टाओं को भी उद्दीपन कहेंगे नहीं विषय की चेष्टाओं को भी उद्दीपन कहेंगे जैसे शेर है विषय तो शेर का दहाड़ना उसकी सटाओं का चारों फैलना उसका छलांग लगाना ये सब उद्दीपन हो जाएंगे तो विषय की चेष्टाएं उद्दीपन हैं या प्रकृति वो उद्दीपन है जंगल का घंघोर वातावरण सौ सौ आवाज आ रही है हवाते चल रही है ऐसी स्थिति में अकेला व्यक्ति है कोई कहीं से उलू भू गू कह करके बोल रहा है ऐसी स्थिति में जो व्यक्ति है वो एकदम डर रहा है तो वो जो एटमोस्फियर है उस एटमोस्फियर को भी उद्दीपन कहेंगे श्री रास में वृंदावन की अपूर्व शोभा वो भी उद्दीपन कहलाए और श्री हरे कृष्ण और श्री कृष्ण उनका बैंशी बजाना उनका त्रिभंग खड़ा होना उनकी चेष्टाएं ये भी उद्दीपन कहलाए तो विषय की चेष्टाएं उद्दीपन कहलाती हैं या प्रकृति उद्दीपन कहलाती है आश्रय की चेष्टाएं माने राधा रानी की चेष्टाएं ये अनुभाव कहलाएगी राधा रानी की दृष्टि से विचार कर रही है ये अनुभाव कहलाएगी तो द्विविभाव विभाव दो प्रकार के एक आलंबन एक उद्दीपन आलंबन उद्दीपन दोनों प्रकार के विभाव फिर दो दो प्रकार के आलम्बन दो प्रकार का एक आश्रय आलंबन एक विषय आलंबन आश्रय आलंबन हो गई श्री राधा रानी विषय आलंबन हो गए कृष्ण उद्दीपन भी दो प्रकार का प्रकृति नेचर उसको भी उद्दीपन कहेंगे और साथ के साथ में विषय की चेष्टाओं को भी उद्दीपन कहेंगे विषय का श्रृंगार श्याम चंदर का मयूर मुकुट शाम चुंदर का पटका ये भी उद्दीपन कहलाया जो सुंदर की शुर को बढ़ा है वशेश्वर आदि उद्दीपन वही कह रहे हैं वैश्वेश्वर आदि उद्दीपन हो गए कृष्ण आदि आलम्बन श्री कृष्ण आलम्बन हो गए अनुभव किसको कहेंगे जैसे स्मित नृत्य गीत ये अनुभव हुए अनुभव भी तीन प्रकार के हैं अनुभव जो है वो अनुभव का उल्लन कर अनुभाव भी तीन प्रकार के कुछ अनुभव हैं स्वाभाविक अनुभव स्वाभाविक अनुभव कैसे जैसे श्री राधा रानी की शोभा राधा रानी की कांति राधा रानी की रमणीयता राधा रानी की वाय जो अनुभव हैं ये अनुभव हो गए स्वाभाविक अनुभाव अब ये लाए नहीं गए तो मैंने अपने आप में सुंदर है उनका क्या कहना उनकी सुंदरता का प्रियम की सुंदरता का तो ये हो गए स्वाभाविक तो अनुभाव तीन प्रकार के एक स्वाभाविक अनुभाव जो अपने आप बढ़ेंगे श्याम सुंदर की शोभा को तो देख के सौंदर्य अपने आप बढ़ेगा श्याम सुंदर की शोभा को तो देकर के उनकी क्रांति अपने आप बढ़ेगी शांतर की शोभा को देखकर के उनके जो अपूर्व रूप से उनकी जो रमणीयता है वो रमणीयता अपने आप बढ़ेगी तो ये हो गए स्वाभाविक अनुभव अब दूसरे प्रकार के अनुभव हैं अंगज अंग से जहां चेष्टा की जा रही है ऐसे अंग अंगज अनुभावों को हम अंगज या उद्भास्वर अनुभाव कहेंगे उसका नाम है उद्भास्वर अनुभाव जैसे श्री राधा रानी का मुस्कराना जैसे राधा रानी का नृत्य करना राधारानी का गीत गाना राधारानी का श्याम सुंदर के लिए पत्र का लिखना श्री राधा रानी का श्याम सुंदर के पास में अभिसार करना ये हो गया उद्वा स्वर उद्वास्वर का तात्पर्य है जहां कोई एफर्ट्स किए जा रहे हैं कोई चेष्टाएं की जा रही हैं उसको कहेंगे अंगज अनुभव एक हुए स्वाभाव स्वभावज दूसरे हुए अंगज अब तीसरे प्रकार के एक अनुभाव और हैं जिनका वर्णन किया जा चुका था वो है सात्विक शरीर से कोई गिलेंट्स उनमें से कोई रस बह रहा है और दुख में आंसू अपने आप आ आगे झरझर आंसू बह रहे कहां से आ गए भाई आंसू कहीं से भर के तुगोटा तो ला करके आंख में भरे नहीं थे वो आगे तो कहीं से आ गए तो वो है शरीर में जब कोई बेकार उत्पन्न हो रहा है मन में उस समय जो शुद्ध शांत चित्ती की विकल्पता उस विकल्पा का नाम है सत्व उस सत्व से उत्पन्न होने वाला अनुभाव सात्विक अनुभाव कहलाएगा का यह सात्विक अनुभाव हो गया यह आठ है श्वेद कंप रोमांचे मुख विवर्णता कंठ अवरोध उदघूा और कहीं जड़ता और यह विवर्णता तो ये इत्यादि ये जो आठ है ये आठ सात्विक अनुभाव है इन सात्विक भावों की भी एक विशेषता है कि राधा रानी में तो आठ सात्विक भाव एक साथ उत्पन्न हो सकते हैं दूसरी जगह आठों सात्विक भाव ये एक साथ उत्पन्न नहीं होते हैं ये क्रम क्रम करके दो चार दो चार करके क्रम, -क्रम करके उत्पन्न होते हैं एक साथ नहीं होते हैं सात्विक भाव भी कहीं धुमा है कहीं ज्वलित है ये दो प्रकार के हैं कहीं सुदीप्त हैं तीन प्रकार के धुमाही का मतलब है उनमें से लौ निकल रही है जैसे कि वो धुआं धुआं दे रहा है वो हुआ धुमाई अभी पूर्ण प्रकट नहीं हुए है गला सुर सुर तो कर रहा है परंतु तो अभी पूरा पुकारना हुआ नहीं है रोना हुआ नहीं है रुदन नहीं हुआ आंखों में आंसू आ तो रहे हैं डब्बे पर बह ही नहीं है यह हो गया धूमित ज्वलित का तात्पर्य है जैसे आग में से फ्लेम निकलने लगी लौ निकलने लगी वो है ज्वलित और सुदीप्त का मतलब है धक धक करके आग जल रही है वो हो गया सुदीप्त तो कभी सात्विक भाव सुदीप्त होकर के कभी ज्वलित होकर के और कभी धुमाहित होकर के ये सात्विक भाव प्रकट होते हैं तो स्तंभ आदि सात्विक अनुभाव भीतर ये स्तंभ इत्यादि ये भी सात्विक अनुभाव के भीतर ही यह भी अनुभावी है तो तीन प्रकार के अनुभव हो गए कुछ अनुभाव हुए अंगज जैसे सौंदर्य कांति, दीप्ति रमणीयता ये स्वाभाविक हैं अंगज अपने आप में ये स्वाभाविक हैं ये सहज हैं दूसरे हैं जहां प्रयास किया जा रहा है कोई चेष्टा है उसको हम अंगज कहेंगे या उद्भास कहेंगे और तीन से प्रकार के अनुभव जो है वो है सात्विक जो अपने आप प्रकट हो रहे हैं तो सहज अनुभाव सर्वदा बने रहेंगे सात्विक अनुभाव कभी अपने आप उत्पन्न होंगे और उद्वास्वर जो अनुभाव है उनको कहीं चेष्टा द्वारा प्रकट किया जाएगा उनको कहीं भाव से स्वीकार किया जाए अब निर्वेद हर्षानुषाद ही व्यवचारी सब मिल रस व्योचारीस चमत्कार चमत्कारी निर्वेद हर्ष ये तेतीस है संचारी भाव ये तैतीस संचारी भाव इनको मिलकर के रस अत्यंत अत्यंत चमत्कारी होकर के विराजमान होता है ये तैतीस जो अनुभाव है वो तेतीस अनुभाव कहीं प्रकट होकर के विराजमान होते हैं इनमें जो शरीर के द्वारा अंगज चेष्टाएं की गई थी जिनको उद्वास कहा गया वे भी कहीं कायिक और वाचक और मानसिक तीन प्रकार से हो सकती है इनमें जो वाचिक चेष्टाएं हैं उनके दस भेद और हैं जिनको के श्री भ्रमर गीत के दस श्लोकों में कहा गया प्रजल्प प्रजल्प जल्प उज्जल्प आदि ये दश हैं इनके अलग अलग लक्षण वर्णन किए गए अब आगे कह रहे हैं उद्घूण नाम विचेषता दिव्योन्माद नाम विष्ण स्फूर्ति आप के कृष्ण ज्ञान इन अनुभवों में ही जो चेष्टा रूप अनुभव है उद्भास्वर जो अनुभव है उन उद्वास्वर अनुभाव दिव्योन्माग नाम करके एक अनुभव और है वो दिव्योन्माग विराह की दशा में उत्पन्न होता है उद्घूणा व्यवचेष्टा उस समय श्री राधिका उनमें घुमेर आने लगती है उद्घुण और नाम में पागल पने की चेष्टाएं वे करने लगती हैं पागल पन्ने की सी चेष्टाएं वे करने लगती है पागलों जैसी चेष्टाएं करने लगती है उसका नाम है दिव्य उन्मा में उनको कहीं मैं ही कृष्ण हूं यह स्फूर्ति होने लगती है कि कृष्णो हम पश्चद्दे ललित अरे सखी देख मैं कृष्ण हूं प्यारे ऐसे त्रिभंग ललित होकर के बहसी बजाए और स्वयं त्रिभंग ललित खड़ी होकर हो जाएं या सो रही हैं और कह रही हैं कि अरे चंचल मेरा स्पर्श मत कर देख सखी मेरी हंसी करेंगी इस समय आर्या पास में खड़ी है वे कहीं देखेंगे उनसे भी तुझे लज्जा नहीं आता है जानता नहीं है मैं सतियों में मुकुटमणी हूं ऐसे बचन सामने कृष्ण है नहीं परंतु ऐसे वचन उद्घुणा में कहने लगे लगती श्री महावानी जी में इस दिव्योग दशा का बड़ी सहेली में बड़ा सुंदर वर्णन किया छोटी सहेली में बड़ी सहेली में महावाणी जी का ये एक भाग है छोटी सहेली और बड़ी सहेली तो छोटी सहेली में तो श्री अिया लाल गलवैया देकर के विराजमान है और गलवैया देते हुए भी श्री प्रिया जी में कहीं आपने प्रेम वैचित्र नामक एक अवस्था उत्पन्न हुई तो उसका नाम जहां मिलन में विराह की अनुभूति होने लगे तो जाने क्या दिमाग में आया कि हाँ प्यारे कहीं मुझसे दूर चले गए दिए हुए हैं परंतु तो अनुभूति हो रही है प्यारे मुझसे दूर हो गए प्रिय प्रियर्षे भी प्रिय का संघर्ष है परंतु तो मदन आवेश में काम के आवेश में ऐसे विभ्रम को प्राप्त हो रही है ब्रहार्ती में पुकारने लग जाती है ब्रह में कुछ पुकारने लग जाती हैं जैसे महा श्री महामंत्र इसमें प्रियालाल नकुंज मंदिर में गलइया देकर के बैठे हैं परंतु श्री प्रिया जी में प्रेम प्रेमवैचित्रया और उस प्रेम वैचित्र दशा में श्री श्याम सुंदर पुकार रहे हैं हरे मेरे चित्त को हरण करने वाली अपनी रूप माधुरी से अपनी नृत्य माधुरी से अपनी सौंदर्य माधुरी से प्रेम माधुरी से मेरे चित्त <givessti> को हरण करने वाली हे hey, हरा आप कहा हो हरती हरा प्रोक्ता तस्या संबोधने हरे जो श्याम सुंदर के चित्त को हरण करे उसका नाम हरा मनोहरा और मनोहरा का संबोधन में होगा हरे तो श्याम सुंदर कर रहे हैं हरे और इसी तरह से श्री प्रिया जी में भी प्रेमित्र दशा उत्पन्न हुई और कह रहे हैं कृष्ण हे कृष्ण तुम कहा हो प्यारे मैं तो द्वंती भी काशी में तो समझ सका कोई गोपी गाय दुहा रही थी कोई रसोई कर रही थी कोई स्नान कर रही थी परंतु तो सारे कार्यों को छोड़ करके तेरी को सुनकर तो के ऐसे हे कृष्ण मुझे आकर्षित करने वाले तुम कहा हो हे राम परम अभिराम मेरे पास में अविसार करने वाले और मुझे अपने पास में यहां घर के काम काज छोड़वा करके बुला लेने वाले हे राम हे अभिराम तुम कहां हो हे परम सुंदर कहा हो इस प्रकार हरे कृष्ण राम इनके माध्यम से श्री श्याम सुंदर हरे हरे कहकर के प्रिया जी की रूप माधुरी का उनकी लीला माधुरी का चिंतन कर रहे हैं उनके नाम की माधुरी का चिंतन कर रहे हैं और श्री कृष्ण और राम इन शब्दों के माध्यम से श्री राधा श्री कृष्ण के फिर उनके साथ में कृष्ण ने जो परहास किया उस परहास के बचन, परहास के बाद में जब गोपियां व्याकुल हो गई उस समय प्रहस से, से सदैव गोपी आत्मा रामो पे रमत आप हाहा करके हंस रहे हैं बिल गोपी मेरे तो तुम्हारे साथ में परिहास किया आप तुम्हारा हृदय का भाव प्रकट हो गया चलो मैं आपका श्रृंगार मैं आपका श्रृंगार कर लू और ऐसा ऐसा कहकर के श्री श्याम सुंदर आप तुर्याओं का श्रृंगार करते हुए विराजमान हो रहे तो ऐसे प्रहस करते हुए वे विराजमान हो रहे हैं, तो ये कृष्ण राम और हरे इन शब्दों के द्वारा प्रेम वैचित्र्य दशा को श्री प्रकट कर रहे हैं तो ऐसे श्री प्रियाजी श्याम सुंदर दोनों निकुंज मंदिर में विराजमान हैं और प्रिया जी में कहीं प्रेम वैचित्र का उदय मात्र हुआ सुप्रिया का चेहरा कुछ पीला पड़ गया और जैसे ही चेहरा पीला पड़ा सो श्याम सुंदर में भी प्रेम वैचित्र उदय हो गया और उस समय श्री प्रिया एकदम व्याकुल हो रही है व्याकुल तो होकर के तर फर तरफर तरफाने लगती हैं ये प्रेम प्रेमित्र की बात बता रहे और उस समय व्याकुल होकर के पास में सखी पड़ी क, खड़ी हुई है उस सखी के हाथ पकड़ करके उससे लिपटती हुई उसका सहारा लेती हुई कह रही हैं बोले अरे सखी मोई मिलाए देरी मिलाए दे मुझे शाम से मिला दे प्यारे जाने कहा चले गए जबके और सखी कुछ नहीं बोल पा रही है वो हकी वक्की है बोले हो क्या रहा है प्यारे तो यही हैं, परंतु सखी कुछ समझ नहीं पा रही है और शिवप्रिया उस समय प्रेमोन्माद में कह रही है दिव्योन्माद दशा में विराजमान होकर के प्रेम वैचित्र में कहने लगती हैं, बोले अरे सखी प्यारे की प्रेमश्यता का मैं तेरे सामने कहां तक निरूपण करूं कैसे निरूपण करूं जिस समय बसंत ऋतु आती है उस समय प्यारे नई आम की बोर लेकर के मुझे वो बोर समर्पित करते हुए मुझे ही ओम हूं अधेराज ऐसा कह के मुझे वह आम की बोर उसको समर्पित करते हैं ओम माने हाँ हाँ हे प्रिय मैं आपके अधीन हूं अधेराज आप ही मेरी अध होकर विराजमान जब चंदन यात्रा का अवसर आता है उस समय शिव प्यारे अपने हाथ से मेरे कपोल के ऊपर मेरी भुजाओं के ऊपर चंदन का अंकन करते हैं और शिवप्रिया एक एक लीला का स्मरण कर रही हैं बड़ी सहेली वर्षभर की जितनी भी ऋतु जितनी भी लीलाएं उन सब लीलाओं का चिंतन करते हुए विराजमान हो तो ऐसा दिव्योन्माद श्री प्रिया में उत्पन्न होता है और वो दिव्योन्माद माथुर अवस्था में तो माथुर विराह की अवस्था में तो अत्यंत अत्यंत प्रकट होता है वो जब सावन का महीना आता है प्यारे की जो सेवा प्रवीणता उसका शिव प्रिया सहेली से वर्णन करती हुई वर्णन करती है सहेली के सामने उसका निरूपण करती है कि अरे सखी अद्भुत होकर के प्यारे विराजमान वो मुझे बड़े आदर के साथ में कहीं विराजमान करते हैं जब वर्षा ऋतु की का समय आता है उस समय आप अपने पटका से मेरे ऊपर छाया करते हुए मुझे पधरा करके निकुंज मंदिर में अंक में धारण करके नुकुंज मंदिर में ले जाते हैं कभी मैं थक जाऊं मेरे चरण उनको पलोटते हैं जब शीत ऋतु का समय आता है उस समय सौर में घुड़ घुड़ करके पौधने मुझे पौभाने का मुझे सुलाने का वे प्रयास करते इस प्रकार एक एक लीला का शिवप्रिया ध्यान करती हैं। सखी आश्चर्यचकित है बोले अरे श्याम सुंदर भी आश्चर्यचकित है प्रिया जब बोल रही है श्याम सुंदर आश्चर्यचकित होकर के सुन रहे हैं श्याम सुंदर भी उसी भाव दशा में विराजमान है तो यहां पर जैसे तीन श्याम सुंदर हो गए एक श्याम सुंदर प्रिया की दशा को देख करके अभिभूत है कुछ बोल नहीं पा रहे दूसरे श्याम सुंदर उनमें जैसे प्रिया में प्रेम वैचित्र उत्पन्न हुआ है ऐसे इनमें भी प्रेम वैचित्य उत्पन्न हुआ है और ये भी अपने आप को विराह में व्याप्त मान रहे हैं जैसे प्रिया कहीं दूर चल गई हैं और तीसरे शाम सुंदर हैं जो कि लीला करते हुए विराजमान और वो लीला प्रिया की सेवा इनके आंखों के सामने प्रकट हो जाती तो एक साथी श्याम सुंदर एक आश्चर्यचकित होकर के सुन रहे हैं दूसरे श्याम सुंदर कहीं स्वयं विरह में व्याकुल हैं और तीसरे श्याम सुंदर और तीसरी प्रिया प्रिया भी तीन हो तीन हो गई विश्व प्रिया भी जो कहीं व्याकुल होकर के उस लीला का दर्शन करती हुई विराजमान तो उदूणना विवश चेष्टा दिव्योन्माग नाम उद्घूणा मन घूमे रहती है विवश जहां अपनी चेष्टाओं को श्री प्रिया जी भूल जाती हैं, इसी का नाम दिव्योन्माद है और यह दिव्योन्माद कभी प्रेम वैशित्य दशा में और कभी माथुर विवेक विरह की दशा में इन प्रियाओं में विशेष रूप से उत्पन्न होता है विरह कृष्ण स्पूर्ति आप ना कृष्ण ज्ञान और दिव्योन्माद दशा में विरा में कृष्ण की स्पूर्ति और अपने आप को ही कृष्ण मानने लगती हैं कहती हैं कृष्णो हम पश्चिदी मेरी इस ललित गति को देख प्यारे कैसे मधुर मधुर चरणों का विक्षेप करते हुए चरणों का विन्यास करते हुए चलते हैं कैसे त्रभंग ललित होकर के खड़े हो जाते और स्वयं वैसी चेष्टा करने लगती है ये ज्ञानी की अहम ब्रह्माष्टमी वाली चेष्टा नहीं है ज्ञानी की चेष्टा में ज्ञाता गे और ज्ञान इनका भेद मिट जाता है ज्ञाता और गे इनके बीच से ज्ञान का पर्दा हट जाता है तब ज्ञाता गे ही बन जाता है पंत यहां पर ज्ञाता बने का ज्ञान हटा नहीं है शिवप्रिया भले कृष्ण हूं मैं ये अनुरोध कर रही है परंत में इस कृष्ण की शोभा का दर्शन करने वाली हूं यह भाव गया नहीं है इसलिए ज्ञानी की निर्विकल्प समाधि की दशा और प्रेमी की दिव्योन्माद दशा दोनों एक नहीं है दिव्योन्माद दशा में कहीं अधिक स्वाद विराजमान अब श्रृंगार दो प्रकार का एक संभोग एक विप्लो विप्रलम्ब संयोग श्रृंगार में प्यारे की निकटता प्राप्त है विप्रल्ब में प्यारे सामने नहीं होते हैं संभोग अनंत अंग नाही अंत सार संभोग दो प्रकार का एक संभोग है साक्षात मुक्ष संभोग मुक्ष संभोग संभोग में श्री प्रियालाल दोनों दोनों की अंग सेवा करते हुए दोनों दोनों की सेवा करते हुए जहां मिलन प्राप्त करते हुए विराजमान हैं और मिलन में सेवा करने की भावना ही इनमें विराजमान है निज सुख स्वार्थ नहीं है निस्वार्थ न होकर के शिवप्रिया ला जी लालजी के लालजी शिवप्रिया जी को सुख प्रदान करने करते हुए परम परम सेवा करते हुए विराजमान तो वहां कभी काम का स्पर्श नहीं है वो है मुख्य संभोग दूसरा है गौर संभोग गौन संभोग के अनेक, अनेक अनेक रूप जैसे रास जैसे कभी नऊ का विहार कभी पुष्प चयन कभी हिडोला कभी चंदन यात्रा कभी रथ यात्रा कभी परस्पर चौपर खेलने की क्रीड़ा चौसर खेलने की क्रीड़ा इन सारी जो चेष्टाएं हैं कभी दीपक उनके द्वारा परस्पर आरसी उतारने की शोभा तो ये परस्पर जो विभिन्न चेष्टाएं हैं उन चेष्टाओं का नाम ही गौण संभोग है तो दो संभोग एक संभोग है मुख्य संभोग जहां पर श्री अंग के द्वारा प्यारे को सुख प्रदान किया जा रहा है दूसरा संभोग है जहां श्री अंग का साक्षात मिलन नहीं हो रहा है परंतु फिर भी प्यारे की विभिन्न उत्सव और ऋतुओं के अनुरूप प्यारे की सेवा करते हुए विराजमान हो रही हैं। तो संभोग विपण विविध श्रृंगार संयोग और वियोग ये दो प्रकार का श्रृंगार इसमें संभोग अनंत अनंत संभोग है इनमें मुख्य संभोग भी अनंत है अब न अंत बिहार को दो लाल प्रिया में भई न चिन्हारी अनंत काल से मिल रहे हैं परंतु तो अभी तो लाल प्रिया में पहचान भी नहीं हुई है चिन्हारी भी नहीं हुई ये नित्य विहार ऐसा अद्भुत होकर के विराजमान है कि मिलत मिलत मिलवो चाहे मिले मिलन की भूल मिले रसगवर रंग सो प्रतिन फूल मिल रहे हैं मिल रहे हैं मिल रहे हैं फिर भी मिलना चाह रहे लोग यही आश्चर्य हो गया मिलत मिलत मिल वो इसीलिए उनका नाम है अचुत ये श्री सुखदेव जी रासलीला में वर्णन कर रहे हैं अचुत माने सदा सदा मिलते हुए भी कभी वे दूर नहीं हो रहे हैं ये इनका जो मिलना है जो तो कभी तो मिलन साक्षात रूप से विराजमान अब साक्षात रूप से यदि शैया में आने रहेगा तो एक समस्या उत्पन्न हो जाएगी इतना बड़ा जो वृंदावन का वैभव है वो वैभव किसी काम में नहीं आएगा सेवा से वंचित हो जाएगा ऐसी स्थिति में अष्टकालीन लीला में जहां शैया विहार भी है वहां शैया विहार के बंद के साथ ही साथ वृंदावन बिहार भी विराजमान है और उसमें अनंत वृंदावन की जो संपत्ति उसका भी उपभोग करते हुए विराजमान परंतु तो शैया विहार समाप्त नहीं हुआ जिस समय श्याम सुंदर गोचारण कर रहे हैं उस समय भी मन में श्री प्रिया जी का स्मरण हो रहा तो जो नित्य विहार है वो नित्य विहार का कॉन्सेप्ट समाप्त नहीं हुआ नित्य विहार की जो अवधारणा है वो कभी समाप्त नहीं हुई कभी तो साक्षात रूप से प्रत्यक्ष बिहार हो रहा है और कभी प्रत्यक्ष बिहार नहीं है वहां पर वे मन के द्वारा उस लीला का चिंतन सर्वदा सर्वदा विराजमान इस प्रकार जो नित्य विहार है वो नित्य विहार सर्वदा सर्वदा योगितों बना हुआ है तो मिलत मिलत मिलवोच है मिलते मिलते और अधिक मिलना चाहते हैं निविड़ से निविड़तन घन से घन घनतम मिलन प्राप्त करना चाहते हैं और मिले मिलन की भूल और मिलते ही पहला जो मिलन है वो उसे भूलते जा रहे हैं अच्छी चौबी जी की रस्सी है कि इधर बढ़ते जा रहे हैं और उधर बखिर जो बचिया है वो रस्सी चबाती जा रही है और चौबीजी कह रहे हैं। अभी तो रस्सी केवल एक हाथ मात्र की हुई अभी इतनी देर से बट रहे हैं और ये रस्सी बढ़ नहीं रही है ऐसे ही शिव प्रिया लाल दोनों मिलन कर रहे हैं और मिलन करते करते मिले मिलन की भूल मिल पूर्व पूर्व मिलन को एक एक क्षण भूलते हुए चले जाते हैं यहां पर मिलन का आद अंत कभी नहीं है लोक में जैसे मिलन का सुरतारंभ संत सुर्त जैसे प्राप्त है ऐसा यहां पर कभी भी मिलन का न आदि न अंत बिहार को जो लाल प्रिया में भई न चिन्हारी आदि है ही नहीं सो मिले मिलन की भूल मिले रसिकवर रंग सो और प्रत्येक क्षण वही उल्लास वही जैसे अभी अभी तो शिव प्रिया की पहली झलक देखी है लाल जी से पहली बार मिली हूं प्रथम झलक देखी है ऐसे रंग के साथ में उल्लास के साथ में शिवप्रिया लाल से मिलती हैं मिले रंग फूल और प्रत्येक क्षण ये फूलते हुए चले जा रहे हैं रस में आनंद में इनका हृदय कमल खिला हुआ चला जा रहा है हृदय का जो उत्फुल्लता है वो उत्फुल्लता अत्यंत अत्यंत विराजमान है तो रस की स्थिति ऐसी है कि उसमें श्री लीला शक्ति सदा सदा इनमें नूतनता बनाए रखते हैं इनका अंत वो कभी उसका अंत नहीं है ये जो प्रियालाल इन दोनों का जो स्वरूप है ये अद्भुत होकर के विराजमान है ये सदा सदा ये विराजमान है मायरी सहज जोड़ी प्रकट हुई ये जो, जो जोड़ी है वो सहज है सहजमाने किसी दूसरे के द्वारा घटक के द्वारा मिलाई हुई नहीं संसार की जितनी भी जोड़ी हैं किसी माध्यम के द्वारा मिलाई गई होती हैं परंतु श्री प्रियालाल की जो, जो जोड़ी है वो सहज है सहज है इसका मतलब है प्रेम भी सहज है प्रेम भी किसी कारण से नहीं है तो प्रेम भी सहज है और जोड़ी भी सहज ये जन्म कर्म जाके नहीं सहज बिहार आहार ये इनके न जन्म है न कर्म है यह अनाध काल से सहज में प्रीति करते हुए विराजमान परंतु यदि केवल मृत्यु विहार को केवल शैया बिहार शैया जी के बिहार को ही सब एकमात्र मान लिया जाए तो फिर रस का और वृंदावन का जो वैभव है उस वैभव की उपयोगिता नहीं रहेगी इसलिए कभी जो मिलन है वह अंतर मिलन होकर के विराजमान है और कभी साक्षात मिलन होकर के विराजमान है और मिलन विरह मिलन विरह के बाद में मिलन मिलन के बाद में बिरह एक याम में मिलन मिलन के बाद में बिर दूसरे में बेह बे के बाद में में फिर फिर फिर मिलन, फिर मिलन के बाद इस प्रकार अष्टकालीन लीला में प्रत्येक याम में श्री गोविंद लीलामृत कृष्ण भवनृत उसमें इस बात का कहीं दर्शन कर कि प्रत्येक याम में श्री प्रियालाल का मिलन है प्रत्येक याम में कभी विरह से मिलन में जाते हैं कहीं मिलन से विरह में जाते हैं तो इस प्रकार मिलन विरह इनका युग्म निरंतर चलता रहता है, चलता है और विरह मिलन की संधि में बिलसत शामा शाम। श्री शामा शाम दोनों बिलसते हुए विराजमान होते हैं अब विप्ल श्रृंगार वो भी चार प्रकार का मान प्रवास और प्रेम वही चित्ती पूर्वरा माने अभी साक्षात मिलन नहीं हुआ है उसके पूर्व की जो दशा है वो है पूर्व दशा पूर्व पूर्वरा जहां मिलन हो चुका है उसमें जो भाव मिलने न दे उसका नाम है मांग प्यारा यदि कहीं दूर चला जाए तो उसका नाम है प्रवास हमारे ब्रिज में शाम सुंदर का गैया चढ़ाने जाना यही प्रवास है और प्रेम वैचित्र का तात्पर्य है कि मिलन होते हुए भी जहां मिलन में की अनुभूति और वहाँ पर भी संपूर्ण दशाओं की प्राप्ति हो जाना तो ये चार विराजमान राध काद्य पूर्व राग प्रसिद्ध प्रवास माने प्रेम वैचित्र श्री दश्मे मही श्री गौणे श्री राधिका के पूर्वराग प्रवास मान इनका वर्णन श्री शुभदेव जी ने गुरूपण किया और विशेष रूप से प्रेम वैचित्र इसका वर्णन करने के लिए श्री महषी गीत नब्बेवें अध्याय में दशवें स्कंधके में श्री महषी गीत इसमें प्रेम वैचित्य इसका वर्णन किया श्री राधिका में पूर्वराग फिर प्रवास माने कृष्ण का मथुरा जाना रास में प्रियाजी का मान धारण कर लेना और कुरुक्षेत्र मिलन आदि में दूर प्रवास के बाद में समृद्ध मान संयोग तो पूर्व राग के पश्चात जो मिलन की प्राप्ति होती है वो संक्षिप्त है मान के पश्चात जिस मिलन की प्राप्ति होती है वो संकीर्ण है प्रवास के पश्चात जिस मिलन की प्राप्ति होती है वो संपन्न है और दूर प्रवास के पश्चात जिस मिलन की प्राप्ति होती है वह समृद्धिमान है दुर्घवा लोकी और यूनो पार्थंत्याभोगा उचित समृद्धिमान तो राधिक आद्य श्री राधे आदि में पूर्व प्रवास मान और से योग दूर प्रवास के बाद में से योग यह विराजमान हुए प्रेम वैचित्र प्राजी में भी है और प्रेम बैचित्र का प्रमुख रूप से वर्णन मुख्य रूप से श्री महषीगणों के प्रेम में श्रीमद् भागवत में वर्णन किया गया गण कह रहे हैं कि अरे कुरि क्यों तू बिलाप कर रही है कुररी बिलपसी क्यों बिलाप कर रही है बीत ना अरे क्या तुझे नींद नहीं आ रही है नशे से अरे सोजान सो क्यों नहीं रही है अरे कुर्री पक्षी से कह रही है कुरी पक्षे है पक्षी का नाम है कुर्री उसे कह रही है तू तो सो क्यों नहीं जाती है स्वपति जगते जगत गुप्त बोधा हा। देख रात्रि के समय ईश्वर माने श्री श्याम भी श्री द्वारकाधीश भी रात्र स्वपति सो गए हैं गुप्त बोधा उन ने अब शयन की लीला कर रहे हैं वे अपने बोध को प्रकट नहीं कर रहे हैं सोते हुए वे इस समय स्वप्न शिशुक्ति में शयन में शयन लीला में विराजमान हैं परंतु तू क्यों रो रही है मालूम होती है तेरी दशा हम की है आ, अपनी दशा को कण कण में देखती है में। कि तू क्यों विलाप कर रही है वह अपने हमारी तरह जरूर तू भी कृष्ण वियोग में व्याकुल हो रही है जैसे हम व्याकुल हो जाती हैं ऐसे प्यारे के शयन करने पर हम जैसे उनकी माधुरी का आस्वादन न करने पर हम व्याकुल हो जाती हैं तो वह सखे कश्चित गार चेता अरे तेरा शाम सुंदर में गार रूप से चित्र लगता है नलिन नयन हासोदार दार लीले अरे जैसे हम प्यारे के नलन नयन कमल सरी के नेत्र वाले श्री कृष्ण और उनके कमल सरी की जो हंसी उदार हंसी उनकी विभिन्न लीला उनके ईक्षण तो कृष्ण के नयन कृष्ण की हंसी कृष्ण की उदार लीला इनका ईक्षण करके इनका दर्शन करके हम जैसे व्याकुल हो रही हैं सके, तेरी भी दशा हम सभी की हो रही है ये हो गया प्रेम वैचित्र समुद्र में स्नान कर रही है जल के लिए कर रही है प्यारे के गले में गलवैया डाल रखी है महर्षियों ने परंतु उनमें उन प्रेम वैचित्र दशा आ रही है और विरह भाव में कुर्री पक्षी को अपनी सहेली बना करके ये वर्णन कर रही है ये ऐसे विरह के वचन कहने लगती है इस प्रकार ये प्रेम की जो संपत्ति है उस प्रेम की संपत्ति का यहां निरूपण किया गया ये रस संपत्ति का ये निरूपण कर रही है बोल बंदावन बेहरिता गौर हरी गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधारमण हरि गोविंद जय जय गृताय गौर हरिव श्री गिरिंद बिहारी भगवान की जय ये yes, श्याम hey. जय जय गय्या ओ तोरा नमः देतु देतु ओमारु नहु सुभावा नमः अखिलले लले ओ तोरा मुरु दिना दिना